टॉक कठोपनिषद नंबर सिसीनो दूर व्रजती शयानो याति या कस् मदं ददनोंो ज्ञार् अशर शरीर अनवस्थु अवस्थित महाुमा मीरो नोचती ना प्रवचने न लो न मे दयान बहुना श्रुतेन यमेई वृणुते तेन लस विवृणुुते तुस्वार दुश्चरिता शा नानसो वाप नमापनु यस्य च यम च्षत्र उतन मृत्युपेचनम क इेदय सह तृतीय वल्ल ऋत सु लोके गुहां परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वह पंचाग्नो ये चृणिकेता से मक्षरं ब्रह्म यभय तितीशता पार नाचिकेतम चिकेतेमी आत्मा रथिनम विदि शरीरम रथमेव तो वृद्धि बुद्धि तो सारथि विन प्रग्रहमे च इंद्रिया हयानाहु विषयास्ोचरा आत्मेन्द्रिय मनो युक्त भोक्तेहुर्मनीषिण यस्व विज्ञानवान्तुक्न मनसा सदा तस््रििया अवश्या दुष्टाश्वाइव सारे वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है सोता हुआ भी सब और चलता रहता है उस ऐश्वर्य के मत से उन्मत न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीरों में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष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 न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है ना वह कि जिसके मन तथा इंद्रियां संयत नहीं है और ना वह प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं है संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसकी भोज्य वस्तु बन जाती है वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह ठीक ठीक कौन जानता है तृतीय वल्ली शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदया में बुद्धि रूप परम गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले व अवश्य कर्म का भोग करने वाले दो भिन्न तत्व हैं। वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं। तथा जो तीन बार नाचिकेत अग्नि का चयन कर लेने वाले और पंचाग्नि संपन्न गृहस्थ है वे भी यही बात कहते हैं यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है उस नाचिकेत तगनी को और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भयरित पद है उस अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में हम समर्थ हों हे नचिकेता तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी समझो और शरीर को ही रथ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 उसकी इंद्रिया असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती हैं। परमेश्वर के संबंध में कुछ आधारभूत बातें समझने, एक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 बुद्ध ने कहा है मैं मित्र नहीं बनाता क्योंकि मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता हूं बुद्ध ने कहा है मैं प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं घृणा नहीं करना चाहता हूं जीवन पदार्थ है और साथ ही चेतना थी चेतना का अर्थ है पदार्थ से विपरीत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 उनसे कोई चोट ही नहीं पड़ती वे हों या न हो कोई भेद नहीं होता यह सूत्र सूचना कर रहा है कि परम ऐश्वर्यवान लेकिन ऐश्वरी के मत से शून्य ये विपरीतता को जोड़ना है छोटा सा भी ऐश्वरीय अहंकार देता है विराट ऐश्वर्य और गणित से हम चले तो महान अहंकार देगा लेकिन धर्म गणित की भाषा नहीं है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 जहां जहां कमी है उसको ढांकने के लिए उससे विपरीत हमें कुछ करना पड़ता है एडलर ने कहा है कि आदमी को जो अहंकार पैदा होता है वो हीनता के कारण धन की दौड़ पैदा हो जाती है जिन लोगों के जीवन में भी प्रेम की कमी है वो धन के दीवाने हो जाते हैं। जिन्हें प्रेम का स्वर्ण नहीं मिला वो फिर ंकड़ पत्थर वाला स्वर्ण इकट्ठा करने में लग जाए यह बड़े मजे की बात है कि अगर कोई आदमी ठीक ठीक प्रेम से भरा हो तो कंजूस नहीं हो सकता और कंजूस आदमी प्रेमी नहीं हो सकता क्योंकि असल में कंजूस प्रेम की कमी को ही धन से पूरा कर रहा है जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में एक सुरक्षा है वो जानता है कि भूखा नहीं मरूंगा वो जानता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कोई ना कोई मेरी सेवा कर देगा लेकिन जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वो घबराया हुआ है वो असु, असुरक्षित वो जानता है कि अगर मैं बूढ़ा हो गया तो कोई मेरी तरफ देखने वाला भी नहीं है उसकी पूर्ति वो धन की तरफ पकड़ से करेगा धन इकट्ठा करने लगेगा क्योंकि अब धन ही सुरक्षा है जिसके जीवन में प्रेम की सुरक्षा नहीं है उसके जीवन में धन की सुरक्षा का भाव पैदा हो जाए हम पूर्ति करते हैं छिपाते हैं ढांकते हैं हमारे सारे व्यवहार को हम गौर से देखें तो एडलर की बात सच मालूम पड़ती है परमात्मा के पास सब कुछ है इसलिए हीनता की कोई ग्रंथि नहीं हो सकती है इसलिए जो व्यक्ति जितना परमात्मा के करीब पहुंचने लगता है उतना ही निर अहंकारी होता चला जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा है उतना ही अहंकार कम होने लगता है और जिसके पास जितना कम है उतना ही ज्यादा अहंकार होता है अहंकार दरिद्र भिखारी का प्रतीक है निर अहंकारता सम्राट होने की सूचना है स्वभावता जिसके पास जगत की समग्र समग्रता है उसके पास मैं होने का कोई भी ख्याल न होगा ये विपरीत को जोड़ने के प्रयास हैं काव्य के ढंग से और एक बड़े मजे की बात यम कह रहा है कि उस ऐश्वरी के मत से उन्मत्त न होने वाले देवों को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ मृत्यु के अतिरिक्त उस परमात्मा को कोई भी जानने में समर्थ नहीं क्यों? क्योंकि जब तक आप मरते नहीं मिटते नहीं खोते नहीं तब तक आप उससे नहीं जुड़ सकते जब तक आपका अहंकार जल नहीं जाता राख नहीं हो जाता तब तक आप उस निरहंकार के तत्व के साथ एकता नहीं बना सकते उससे मिलना हो तो उस जैसे हो जाना जरूरी है। समान ही समान से मिल सकता है आप अभी बिल्कुल उससे विपरीत हैं और पूछते हैं ईश्वर कहां है आप पीठ किए खड़े सूरज की तरफ और पूछते हैं सूरज कहां है कोई उपाय नहीं है अगर आप पीठ किए खड़े रहें सूरज है आपकी ही पीठ ने छिपाया और आप कहते हैं जब तक सिद्ध ना हो जाए कि सूरज है तब तक मैं पीठ क्यों मोड़ू पहले सिद्ध हो ईश्वर कि सूरज है तो फिर मैं चेष्टा करूं सभी तार्किक यही कह रहे हैं धार्मिक कहता है कि तुम पीठ मोड़ो तभी सूरज है तुम बदलो अपने को इस अहंकार को छोड़ ये यम का सूत्र बड़ा कीमती कि मेरे अतिरिक्त मृत्यु के अतिरिक्त उसे जानने में और कोई भी समर्थ नहीं इसलिए जो मरने को राजी है मिटने को राजी जीसस ने कहा है जो अपने को खोएंगे वे ही बचेंगे और जो अपने को बचाएंगे उनके बचने का कोई उपाय नहीं एक विसर्जन है जैसे बूंद गिर जाए सागर में और अपने को खो दे ऐसा जब कोई व्यक्ति राजी हो जाता है गिरने को खोने को समर्पित निवेदित होने को तत्ण अहंकार विसर्जित हो जाता है और अहंकार के विसर्जित होते ही भीतर की छिपी हीनता तिरोहित हो जाती जब तक आप अहंकार से भरे हैं आप भीतर हीन रहेंगे हीनता को मिटाने ही रहे आप सिर्फ ढांक रहे हैं जिससे कोई घाव हो और हम घाव पर पट्टियां बांध लें सुंदर रेशम की मखमल की वे पट्टियां कितनी ही सुंदर हो और देखने वालों को कितना ही आकर्षित करें उन पट्टियों के कारण घाव मिटता नहीं है बल्कि खतरा यह है कि घाव खुला होता तो शायद मिट भी जाता सूरज की किरणें पड़ती हवा पड़ती प्रकृति उसे भर देती ढका हुआ घाव और नासूर बनता चला जाए हम अपनी हीनता को दबा रहे छिपा रहे कोई धन से कोई पद से कोई ज्ञान से कोई त्याग से कोई ना कोई उपाय करके हम कह रहे हैं कि मैं कुछ हूं समबडी का हम भाव पैदा कर रहे हैं और भीतर नोबडी ना कुछ की हालत है धार्मिक व्यक्ति मृत्यु से गुजरता है उसका अर्थ है कि वो इस कुछ होने की बात फिजूल बात को जो ऊपर से थोपी है छोड़ देता है और ना कुछ होने वाली बात से पूरी तरह राजी हो जाता है ये रहस्यपूर्ण सूत्र है जो ना कुछ होने से राजी है वो सब कुछ के साथ एक हो जाता है और जो कुछ बनने की कोशिश में लगा है वो सिकुड़ता रहता है सड़ता रहता है वो विराट के साथ संबंधित नहीं हो पा ना कुछ की पीड़ा छोड़ दें और ना कुछ के भाव को सहज स्वीकार कर लें यही भक्त की दशा है इसलिए यम कह रहा है कि मेरे अतिरिक्त उसे जानने में कौन समर्थ जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीरों में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी किसी कारण से शोक नहीं करता जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीरों में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित शरीर तो परिवर्तनशील है इस परिवर्तनशील के भीतर वो अपरिवर्तनशील छिपा है विरोध को जोड़ने की निरंतर चेष्टा है ताकि अखंड का स्मरण आ जाए परिवर्तन के भीतर नित्य छिपा है मरण धर्मा के भीतर अमृत छिपा है वो जो प्रवाहशील है उसके भीतर ध्रुव छिपा है और जो व्यक्ति इस भीतर के अमृत नित्य को जानने में समर्थ हो जाता है फिर उसे कोई शोक कोई दुख ग्रसित नहीं कर सकते सारा दुख एक ही बात का है कि हम परिवर्तन से बंधे हैं और परिवर्तन का अर्थ ही है कि वो बदलेगा और हम नहीं चाहते कि वो बदले जवान चाहता है कि शरीर बूढ़ा ना हो जाए शरीर बूढ़ा होगा बूढ़ा चाहता है कि मर न जाए शरीर मरेगा तो जिससे हम बंधे हैं और जिसको हम रोक रखना चाहते हैं वो रुकने वाला नहीं है जिससे कोई आदमी नदी के किनारे बैठा और सोच रहा है कि नदी ना बहे और बहेगी तो दुखी होगा क्योंकि अपेक्षा पूरी नहीं होती सब कुछ बह रहा है सब कुछ क्षण है लेकिन उस क्षण को हम पकड़ के शाश्वत बनाना चाहते हैं उसी से हमारा दुख पैदा होता है क्योंकि वह शाश्वत हो नहीं सकता एक युवक एक युवती के प्रेम में हो तो वो उससे कहता है कि सदा सदा तुझे प्रेम करूंगा वो युवती भी सोचती कि सदा सदा ये प्रेम रहे लेकिन जो बोल रहा है जहां से ये बात बोली जा रही है वो देह वो मस्तिष्क वो मन क्षण भंगुर इससे कही गई बात कोई भी शाश्वत नहीं हो सकती कल प्रेम बदल जाए राख रह जाएगी पीछे दिया बुझ जाएगा बुझी हुई ज्योति रह जाएगी पीछे तब पीड़ा होगी तब लगेगा किसी ने धोखा दिया कि कहा था कि सदा सदा प्रेम करूंगा और ये प्रेम दिन भर भी ना टिका दुख होगा लेकिन दुख का कारण ये नहीं कि किसी ने आपको धोखा दिया किसी ने धोखा नहीं दिया परिवर्तन के साथ जो भी शाश्वत बनाने की आकांक्षा रखता है वह दुख में पड़ता है उस युवक को भी उस क्षण में ऐसा ही लगा था कि सदा सदा प्रेम करूंगा कोई धोखा नहीं दे रहा था और अब लग रहा है कि प्रेम चला गया अब क्या कर सकता है ईसाइयों का एक संप्रदाय है क्वेकर्स जमीन पर थोड़े से संप्रदाय जो सच में गहरे रूप में धार्मिक होने की कोशिश करते हैं उनमें क्वेकर्स एक वे किसी तरह का आश्वासन नहीं देते कोई प्रॉमिस नहीं देते क्योंकि वह कहते हैं क्षण मन से क्या आश्वासन दे? अपना ही भरोसा नहीं कि कल यही रहेंगे तो आश्वासन क्या दे? कोयकर अदालत में कसम नहीं खाते इसलिए उन सैकड़ों कोयकर ने सजा खाई है सिर्फ इसलिए कि वह अदालत में कसम नहीं खाते वो कहते हैं कसम खाए कौन कल का भरोसा नहीं क्षण भर के बाद हम बदल सकते कसम तो वो खाए जिसे शाश्वत का भरोसा हो अदालत कहती है कि खाओ कसम बाइबल पे हाथ के कि तुम सत्य ही बोलोगे कोई कर कहता है कि मैं कसम भी खा लू तो भी क्या फर्क पड़ा क्षण भर मेरा मन सत्य न बोलना चाहे तो मैं क्या करूंगा इसलिए कसम नहीं खाता इसलिए कोई आश्वासन नहीं देता इसलिए कोई कहता है कि कल का कोई भरोसा नहीं अपना ही भरोसा नहीं सब बदल रहा है जहां नदी की तरह सब बहा जा रहा है बहते हुए धारा में जो ठहरने की कोशिश करता है वो दुख पाएगा तो धारा ठहर नहीं सकती वो उसका स्वभाव नहीं है। है, सिर्फ वही व्यक्ति शोक शोक के पार हो जाता है। हो जाता जाता जो भीतर छिपे हुए अविचल को पकड़ लेता उसके साथ फिर कभी कोई परिवर्तन नहीं इसलिए कभी कोई दुख नहीं वो भीतर का तत्व न कभी बूढ़ा होता न कभी मरता न कभी बदलता वो सदा एक रस है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 न तो प्रवचन से कितना ही शास्त्र को पढ़े सुने समझें वो परमात्मा उपलब्ध नहीं होता कोरे शब्द ही हाथ आते पांडित्य इकट्ठा हो जाता बुद्धि भर जाती स्मृति सघन हो जाती प्रश्नों के उत्तर मिल जाते लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता आत्मा तृप्त ही रह जाती ये ऐसे ही जैसे किसी को प्यास लगी हो और आप उसको समझाएं कि पानी का अर्थ है H2O, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और दो उदजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु तीनों से मिलकर पानी बनता है पानी कोई तत्व नहीं है असली तत्व ऑक्सीजन उदजन और जो H2O को समझ लेता है उसने जल को समझ लिया वह आदमी कहेगा सब ठीक लेकिन मेरी प्यास ध्यान रहे H2O से प्यास नहीं बुझती। लिखते रहे बैठ के कागज पे H2O, H2O। कई लोग लिख रहे हैं राम राम कृष्ण कृष्ण लिखे जा रहे हैं एक पागल आदमी मुझे मिला उसने पूरी लाइब्रेरी बना रखी हजारों किताबें भरी रखी और पूरे मुल्क में उनके भक्त जो लिख लिख के राम राम राम राम कापियां भर भर के वहां भेजते रहे वो उनकी लाइब्रेरी में तो सिर्फ ही राम राम लिखी हुई कापियां H2O लिखने से प्यास नहीं बुझती और न राम राम लिखने से कोई राम को उपलब्ध होता है समय व्यर्थ होता है मूढ़ता के प्रतीक है लेकिन मूढ़ों की कोई कमी नहीं सब तरफ वो आदमी दिन में सुबह बैठ के घंटे दो घंटे खराब करके सोचता बड़ा काम कर ले क्या होगा तुम्हारे राम राम लिखते रहने से ये काम तो प्रेस कर दे सकते इसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि लगाने की जरा भी जरूरत नहीं और जो प्रेस कर दे तो प्रेस कोई परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता आप भी उपलब्ध नहीं हो जाएंगे वो परमात्मा न तो प्रवचन से उपलब्ध होता है न शास्त्र से न बुद्धि से न बहुत सुनने से कोई उपाय नहीं है ये उसके पाने के उसके पाने का तो एक ही उपाय है और बड़ी अजीब बात यम कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब वो तुम्हें स्वीकार कर ले वो परमात्मा जब तुम्हें स्वीकार कर ले तब वो उपलब्ध होता है बड़ी झंझट की बात है इसका अर्थ यह हुआ कि तुम उसके योग्य जिस दिन हो जाओ तुम अपने को बदलो और इस योग्य बनाओ कि वो तुम्हें स्वीकार कर ले बस उसी दिन उपलब्ध हो होता है। तुम्हारा आत्मिक रूपांतरण तुम्हारी पात्रता तुम्हारा इस भांति हो जाना की कोई उपाय ही ना रहे कि तुम्हें अस्वीकार किया जा सके तुम्हें उसे स्वीकार करना ही पड़े वो तुम्हें स्वीकार कर ही ले तुम्हारी ऐसी शुद्धता और निर्दोषता और सरलता तुम्हारे आचरण में ऐसी सुगंध तुम्हारे व्यक्तित्व में ऐसा ऐसी सात्विकता तुम्हारे होने का ढंग ऐसा ध्यानपूर्ण हो जाए कि उसे तुम्हें स्वीकार करना ही पड़े तुम उसे मजबूर कर दो स्थिति के अतिरिक्त वो कभी किसी को उपलब्ध नहीं होता है शास्त्र पढ़ना बहुत आसान जीवन को बदलना बहुत कठिन और लोग हमेशा शॉर्टकट खोजते जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते जिंदगी में तो ठीक रास्ते से ही चलना पड़ता है रास्ते की पीड़ा भी भोगनी पड़ती कष्ट भी झेलने पड़ते हैं मार्ग के उपद्रव भी सहने पड़ते हैं भटकन यात्रा का श्रम वो सब करना पड़ता है तो ही कोई पहुंचता है वो श्रम इसलिए जरूरी है कि उसी श्रम से आप रूपांतरित होते बदलते नए होते यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है यात्रा रूपांतरण भी है यम यह कह रहा है कि जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है अगर आपको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो आप समझना कि कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसी भूल है कहीं न कहीं कोई ऐसी बाधा है जिसके कारण परमात्मा अपने को प्रकट नहीं कर पा रहा है शायद आप आंख बंद किए खड़े सूरज सामने है और दिखाई नहीं पड़ रहा है और अंधे को हम कितना ही प्रवचन दें सूरज के संबंध में क्या होगा आंख खोलनी पड़ेगी व्यक्तित्व को खोलना पड़ेगा ध्यान की सारी प्रक्रियाएं व्यक्तित्व को खोलने की प्रक्रियाएं प्रवचन शास्त्र सब बौद्धिक ध्यान हार्दिक है और ध्यान आपको बदलेगा क्योंकि ध्यान का अर्थ है कुछ आपको करना पड़ रहा है एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता बहुत भांति हैं मैंने कहा वो कितनी ही भाए और कितनी ही अच्छी लगे उनसे कुछ होगा नहीं वो मनोरंजन है अच्छा लगता है ठीक किसी को फिल्म देखनी अच्छी लगती है किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है आपको मेरी बात सुननी अच्छी लगती पर होगा क्या जब तक आप कुछ ना करेंगे कुछ भी ना होगा जब तक आप ना बदलेंगे कुछ भी ना होगा मेरी बातें इतना ही कर सकती हैं तो आपको बदलने के लिए प्रेरित कर दें बस और कुछ भी नहीं कर सकते बुद्ध पुरुष प्यास जगाते हैं सत्य नहीं दे सकते लेकिन अगर आप प्यास के जगने में ही मजा लेने लगे तो भी मुश्किल हो गई प्यास ही जग जाए तो क्या होगी सागर की यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी इसमें कभी झंझट भी हो सकती है प्यास जकते-जकते आप झंझट में पड़ सकते हैं यह प्यास ही अगर रस बन जाए कि सुनने में अच्छा लगता है पढ़ने में अच्छा लगता है बुद्धि तृप्त होती है तो आप जल की तरफ कब जाएंगे सरोवर कब खोजेंगे ये यम ठीक कह रहा है सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ कितनी ही सूक्ष्म बुद्धि हो कितना ही प्रगाढ़ चिंतन हो और कितना ही तर्कनिष्ठ व्यक्तित्व हो तो भी परमात्मा को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है न वह प्राप्त कर सकता है जो आसान थे न वह कि जिसके मन तथा इंद्रियां संयत नहीं और न वही प्राप्त करता है जिसका मन शांत नहीं आचरण भी एक तरह की मूर्छा या जागृति है आप बुरा करते हैं इसलिए कि बेहोश हैं होश में होंगे तो बुरा ना कर पाएंगे जागे हुए होंगे तो बुरा होना बंद हो जाए सोए हुए हैं इसलिए बुरा होता है एक आदमी शराब पी लेता है फिर वो जो भी व्यवहार करता है वो जो गालियां बकने लगता है या किसी को चोट पहुंचा देता तो हम उससे नहीं कहते कि तू गालियां बदकन बंद कर तू किसी को चोट मत पहुंचा ये कहना व्यर्थ है वो शराबी है उसको सुनाई भी नहीं पड़ा समझ भी नहीं पड़ ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि वो आपको गालियां देने लगे कि आपको ही चोट कर बैठे हम अगर समझाएं भी तो हम ये समझाते हैं कि तू शराब मत पी क्योंकि हम जानते हैं जब वो शराब में नहीं होता बेहोश नहीं होता तो ना गालियां बकता है ना आचरण करता है इसलिए असली सवाल उसका आचरण कम उसके होश को बढ़ाना ज्यादा है उसकी बेहोशी को कम करना ज्यादा है यम कह रहा है कि आप कितना ही सोच विचार की बातें करें कितनी ही समझदारी की बातें करें लेकिन अगर आपका आचरण नहीं बदलता है तो वो खबर दे रहा है कि आप भीतर से बेहोश है ये बेहोशी जब तक न टूट जाए और इस बेहोशी के साथ जुड़ी है अशांति इस बेहोशी के साथ जुड़ा है इंद्रियों का असंयम जब तक ये टूट न जाए असंयम इंद्रिया संयत ना हो जाए मन शांत ना हो जाए आप न हो जाए भीतर तब तक कोई उस परमात्मा को उपलब्ध नहीं होता है संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और छत्री ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं तथा तो सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेषण अर्थात भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन तरकारी आदि बन जाता है वह परमेश्वर जहां और जैसा है यह ठीक ठीक कौन जानता है ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। परमात्मा को जाना जा सकता है लेकिन ठीक ठीक कभी नहीं जाना जा सकता क्योंकि ठीक ठीक जानने का अर्थ हुआ कि जानने वाला बड़ा हो जाएगा आप ठीक ठीक उसी को जान सकते हैं जो आपसे छोटा हो जिसको आप चारों तरफ से घेर लें, जिसको आप सब तरफ से पहचान लें। परमात्मा को ठीक ठीक कभी भी कोई नहीं जान सकता वो रहस्य है और रहस्य ही रहेगा आप उसमें कूद सकते हैं जान सकते हैं कि जान लिया पहचान सकते हैं कि पहचान लिया एक हो गए लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ठीक ठीक जान लिया आपके जानने में थोड़ी कमी सदा ही रह जाएगी क्योंकि वो आपसे बड़ा है वो विराट है उससे संबंध हो जाएगा लेकिन उसका पूरा ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता ये थोड़ा समझ लेने जैसा जैसा एक आदमी सागर में कूद जाए तो सागर में कूद जाना एक बात है सागर में डुबकी लगा ले ये भी एक बात है और लौट के वह यह भी कहे कि मैं सागर में स्नान करके लौटा हूं सागर को जान के लौटा हूं यह भी ठीक है लेकिन सागर बहुत बड़ा है वो सागर के किनारे छोटे से जल की पर्धि को ही जान के लौटा और वो आदमी सागर में ही रहने लगे तो भी सागर के एक अंग को और हिस्से को ही जानेगा एक अर्थ में तो जान लिया उसने क्योंकि सागर की एक बूंद भी कोई जान ले तो पूरे सागर का सार समझ में आ गया क्योंकि सागर की एक बूंद में भी वो सब कुछ छिपा है जो सागर में विराट है लेकिन फिर भी वो ये नहीं कह सकता कि सागर को पूरा पूरा जान ले ठीक ठीक जान ले इसे थोड़ा समझे विज्ञान का पूरा जोर है इस बात पर कि हर चीज जानी जा सकती पूरी पूरी जानी जा सकती और धर्म का जोर है इस बात पर कि सब कुछ जाना जा सकता है लेकिन पूरा पूरा कभी भी नहीं रहस्य शेष रहेगा द मिस्ट्री रिमेन्स धर्म इसलिए रहस्यवादी है और विज्ञान रहस्य का शत्रु है वैज्ञानिक कहते हैं कि विज्ञान की परिभाषा है डीमिस्टिफिकेशन जहां जहां रहस्य उसको तोड़ना जहां जहां रहस्य वहां साफ साफ करना जहां जहां चीजें धुंधली हैं उनको प्रकट करना और उस दिन विज्ञान पूरी तरह सफल होगा जिस दिन जगत में कोई रहस्य नहीं रह जाए जिस दिन आप कुछ भी पूछें उसका उत्तर विज्ञान के पास होगा धर्म कहता है ऐसा कभी भी नहीं होगा और जो विज्ञान में भी बहुत गहरे गए हैं जैसे आइंस्टीन या प्लांक या ओपिन हीमर जैसे लोग वो भी कहते हैं विज्ञान जो स्कूल में पढ़ाता है वो कोई वैज्ञानिक नहीं या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो विज्ञान पढ़ाता है वो कोई वैज्ञानिक नहीं ये तो सिर्फ विज्ञान के पंडित है ये प्रश्न और उत्तर जानते आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जो कि विज्ञान का संत है जो विज्ञान में बहुत गहरे गया है वहां आखिरी क्षण में कहता है अपने जीवन के अंतिम ऊंचाई पर कहता है कि रहस्य कभी समाप्त ना होगा और हम जितना ही खोज लेते हैं उतना ही रहस्य बड़ा होता जाता है कम नहीं होता क्योंकि तो जो भी हम खोजते हैं उस पर नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। धर्म की यह प्रती है कि जगत अनंत रहस्य है इसलिए यम कहता है ठीक ठीक कौन जान सकता है उससे बड़ा कोई भी नहीं ज्ञाता हमेशा गे से बड़ा हो तो ही पूरा पूरा जान सकता है लेकिन यहां ज्ञाता है छोटा और गे है बड़ा यहां एक तितली के पंख हैं और विराट आकाश है अंतहीन इन तितली के पंखों से इस पूरे विराट आकाश को कैसे जाना जा सकता है? इसका यह मतलब नहीं कि कोई निराश हो जाए तितली आकाश में उड़ सकती और आकाश का पूरा आनंद ले सकती और पूरे को जानने की जरूरत भी क्या है अपने पंख जहां तक ले जाए उतना काफी काफी से ज्यादा है ज्ञान आनंद यात्रा है कभी भी चुकता नहीं और समाप्त नहीं होता यही अर्थ है अनंत सत्य का अनादि सत्य का जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है शुभ कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूप परम गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले अवसंभावी कर्म का भोग करने वाले दो भिन्न तत्व है वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न है यह बात ब्रह्मवेदता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उपनिषदों की धारणा है कि दो तत्व और वो अत्यंत सही है एक तो है आपके भीतर ज्ञाता और एक है आपके भीतर भोक्ता। उपनिषदों ने कहा है जैसे एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हो एक पक्षी ऊपर बैठा हो और एक नीचे बैठा नीचे का पक्षी उछलता है कूदता है फल चखता है नाचता है प्रेम करता है पुकार देता है प्रेसी को सब करता है ऊपर का पक्षी सिर्फ बैठ के नीचे के पक्षी को देखता है वो कुछ करता नहीं या सिर्फ देखना ही उसका करना है उपनिषद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो तत्व एक उसके भीतर दृष्टा है जो सिर्फ देखता है जस्ट विटनेसिंग सिर्फ साक्षी वो कुछ नहीं करता और एक उसके नीचे तत्व है जो करता है दुकान चलाता है लड़ता है झगड़ता है मित्रता बनाता है प्रेम करता है गृहस्थी बताता संन्यास लेता है वो करता है और पीछे एक सिर्फ देखता है राग विराग अच्छा बुरा अधार्मिक धार्मिक शुभकर्म अशुभ कर्म एक करता है करने वाला तत्व आप नहीं है करने वाला तत्व आपके अनंत जन्मों के कर्मों का जोड़ है और जब तक वो करने वाला तत्व पूरा ना बिखर जाए तब तक मुक्ति नहीं होती उसे चाहे आप मन कहें बौद्धों ने उसे संघात कहा जैनों ने उसे कर्म मल कहा या उसे आप कर्ता तत्व कहें जैसा उपनिषद कहते हैं लेकिन उससे भी गहरे में एक देखने वाला है इसे ऐसा समझे एक चोर चोरी करने जा रहा है जब चोर चोरी करने जा रहा तब भी उसके भीतर कोई जानता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं जानने वाला है भीतर आप दुकान चला रहे हैं कोई भीतर जानता है कि आप दुकान चला रहे हैं। आप जवान हैं, कोई भीतर जानता है कि आप, है। आप जवान हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं बीमार है कोई जानता है आप बीमार है लेकिन यह जानने वाला तत्व बहुत साफ नहीं है यही हमारी अड़चन है इसे हम भूल भूल जाते हैं और कर्ता के साथ एक हो जाते हैं आइडेंटिटी हो जाते हैं जब आप जवान से बूढ़े हो रहे हैं तो आप कहने लगते हैं मैं बूढ़ा हो रहा हूं बस वहीं भूल हो जाता जब आप क्रोध से भरते हैं तो आप कहते हैं मैं क्रोध हो रहा हूं जब आप दुकान करते हैं तो आप कहते हैं मैं दुकान कर रहा हूं बुद्ध ने कहा है भूख पहले भी लगती थी भूख अब भी लगती है लेकिन पहले मैं समझता था कि मुझे भूख लग रही अब मैं समझता हूं कि मैं देख रहा हूं शरीर को भूख लग रही इतना फासला है जरा सा फासला लेकिन बहुत बड़ा सूक्ष्म लेकिन अंतहीन बीमार होते हैं तो आपको लगता है मैं बीमार हो गया यहां भूल है इतना ही स्मरण आ जाए कि मैं जान रहा हूं कि शरीर बीमार हो गया तो आपके भीतर दो तत्व हो गए एक कर्ता के तल पर और एक दृष्टा के तल पर वो दृष्टा ही जितना निखरता है, उतने आप परमात्मा के करीब पहुंचने लगे और जितना खोता जाए और कर्ता मजबूत होता जाए उतना आप संसार में प्रविष्ट होते चले गए कर्म के साथ एकता जुड़ जाए तो आप संसार में होते कर्म के साथ एकता टूट जाए, तो आप परमात्मा के साथ एक हो जाते यज्ञ करने वालों के लिए जो दुख समुद्र से पार पहुंचा देने योग्य सेतु है उस नाचिकेत अग्नि को और संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वालों के लिए जो भय रहित पद है उस अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने में हम समर्थ हो न तुम जीवात्मा को तो रथ का स्वामी उसमें बैठकर चलने वाला समझो शरीर को रथ बुद्धि को सारथी रथ को चलाने वाला समझो और मन को लगाम ज्ञानी जन इस रूपक में इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों को विचरने का मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर इंद्रिय और मन इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है ऐसा कहते हैं जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अवसीभूत चंचलमन से युक्त रहता है उसकी इंद्रियां असावधान सारथी के दुष्ट घोड़ों की भांति वश में न रहने वाली हो जाती बहुत पुराना बार ही प्रतीक है कि मनुष्य जैसे एक रथ है उसके भीतर एक मालिक है गहरे में बैठा हुआ रथ के वो साक्षी फिर घोड़े हैं फिर इंद्रिया है घोड़ों को संभाल रखने वाली लगाम है वह मन है घोड़े जिस पथ पर दौड़ रहे हैं वो वासना है सारथी है जो लगाम को संभाले हुए वो मन है और उन सब के पीछे गहरे में रथ में छिपा बैठा जो साक्षी है जो दृष्टा है वही परम तत्व है जो उसको पहचानने लगता है उसके सारे रथ की यात्रा संयत हो जाती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं हम घोड़ों के पास ठहरे हुए या घोड़ों में रमे हुए फिर बहुत घोड़े जुते हैं रथ में सब घोड़े अलग अलग भगा रहे हैं एक घोड़ा एक तरफ दूसरा घोड़ा दूसरी तरफ तो जीवन बड़ा द्वंद्व और कले है। एक मन कहता है ये करो दूसरा मन कहता है ये करो तीसरी इंद्री पुकारती है ये करो उन सब के बीच इतनी इतना कंफ्यूजन इतना विभ्रम हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता क्या करो क्या ना करो गीता पढ़ने बैठे एक इंद्री पुकारती है कि फिल्म देखने चलो एक इंद्री कहती है क्या व्यर्थ समय खराब कर रहे हो बुढ़ापे में करने का काम है गीता बाद में पढ़ लेना और जल्दी भी क्या है और ये सब चल रहा है भीतर तो गीता भी पढ़ रहे हैं ये भीतर चल भी रहा है सब घोड़े अलग अलग भाग रहे हैं रथ इन घोड़ों के साथ घसीट रहा है अगर कोई आदमी थोड़ा सा संभलता है तो घोड़े से हटके मन में अपने को केंद्रित करता है मन है अगर कोई आदमी और थोड़ा संभलता है तो सारथी से भी पीछे हटता है क्योंकि तो सारथी भी मालिक नहीं है वो भी नौकर है और नौकर के साथ अपने को एक कर लेना खतरे में जाना है सरकते सरकते आदमी रथ के ठीक भीतर आ जाता है जहां साक्षी बैठा हो जहां देखने वाला बैठा हो उस मालिक के साथ एक होते जीवन का स्वामित्व उपलब्ध होता है आप पहली दफा अपने सम्राट हो जाते उसके बाद भूल चूक अपने आप बंद हो जाते उसके बाद दुराचरण गिर जाते तो एक ही यात्रा है कि घोड़ों से हटके धीरे धीरे साक्षी तक पहुंच जाए साक्षी पर जो ठहर गया उसके जीवन में फिर कोई दुख कोई पीड़ा कोई संताप नहीं